सब असुर इस प्रकार सुनकर दोनों की तरफ देखने लगे उन्हें दोनों में कोई विशेषता नहीं जान पाई तब निर्भय होकर भ्रष्पति ने उन दानवों से कहा दानवों मैं ही सूक्राचार्य हूं यह तो भ्रष्पति मेरा रूप रखकर तुम लोगों को थकने आया है भ्रष्पति की ऐसी बात सुनकर दानवों ने निश्चय किया कि यही ह परम ऐश्वर्यशाली यही हमको दस वर्षों से पढ़ा रहे हैं यही हमारे वास्तविक गुरु हैं यह है ब्राह्मण हम लोगों के भेद को जानने की इच्छा से वेश बनाकर यहाँ आया है इस प्रकार देवताओं ने मोहब्बस ब्रह्मपति को ही अपने सूक्रचारी समझकर प्रणाम किया और उन्हीं की आज्ञा का पालन किया विष सूक्रचारी के ऊप हमारे गुरु तो यही हैं तुम यहां से चले जाओ यह चाहे भृगु पुत्र शुक्राचार्य हो चाहे अंगिरा पुत्र बृहस्पति हो अब तो यही हमारे गुरु हैं तुम यहां से शीघ्र ही चले जाओ इस प्रकार कहकर दैत्यगण बृहस्पति के पास चले आए इस प्रकार शुक्राचार्य की बातों की अवग्य करने से शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर दानवों को शाप दे दिया कि मेरे कहने पर भी तुम नहीं समझ रहे हो अतः तुम्हारी सब की चेतना मारी जाएगी और निश्चय ही दैत्यों की पराजय होगी दैत्यों को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य जहां से आए थे वहीं चले गए इधर शुक्राचार्य के शाप देने पर असुरों को दुष्टित दुखी देखकर ब्रह्मपति अपने कार्य में सफरबुति जान पड़े, फिर वही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मपति के अंतर्ध्यान होने पर दानवगढ़ बहुत दुखी हो गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे कि हाय, उसने हम को ठग लिया है, हम को है, हम अपने कर्तव्य से बीमुख हो गए हैं, इ अपने कार्य को सफल करने के लिए देव गुरु बृहस्पति ने हम को ठग लिया है इस तरह हम लोगों का नाश हो गया इस प्रकार बातें करते हुए दैत्यगण देवताओं से बहुत भयभीत हुए और भागकर पहलाद जी को आगे करके पुनः शुक्रचार जी के पास आए और शुक्राचार्य के पास जाकर नीचे मुंह करके खड़े हो गए शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी शरण में आए अपने यजमान दैत्य को देखकर कहा कि हे दैत्यों मैंने तुम्हें ठीक समय पर समझाया बुलाया था परंतु तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी अतः उसी अभिमान से तुम्हारी हार हुई है यह सुनकर प्रलाद ने कहा कि आप यह सब बातें छोड़कर अपने भक्त असुरों को बचाने का प्रयत्न कीजिए हमें देवों के गुरु ने ठग लिया था हमारी रक्षा कीजिए यदि आप हमारी रक्षा नहीं करते हैं तो हम रसातल को जा रहे हैं सूतजी बोले देवत्यों के इस प्रकार निवेदन करने पर शुक्रचारी का क्रोध शांत हो गया औ रसा तल को मत जाओ ऐ दृष्ट महाबलवान होता है मेरे बचाने पर भी यह घटना अवश्य होती ब्रह्मा ने कहा था कि तुम्हारा अवनीत का समय अवश्य प्राप्त हो अतः हुआ मेरी कृपा से आप लोगों ने त्रिलोक की सभी समृद्धि भोगी हैं देवों से आक्रमण द्वारा छीनकर राज्य करते हुए तुम्हें दस युग बीत गए हैं उतने ही समय का राज्य ने तुम्हारे लिए कहा था सावर्णिक अनवंतर के प्राप्त होने पर पुनः तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी उस समय तुम्हारा पोत्र बलि समस्त लोकों का ईश्वर बनेगा ये सब ब्रह्मजी ने स्वयं ही कहा है यह अवश्य होगा तपस्या द्वारा के द्वारा बलि को ब्रह्मजी के वरदान से समस्त देवों का विवह इस समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता बृहस्पति के शिष्य देवता और हमारे शिष्य तुम दोनों मेरे लिए समान हो तथापि युद्ध में तुम्हारी और बृहस्पति देवों की रक्षा तो अवश्य करेंगे सूत जी बोले हे hey ऋषियों इस प्रकार कह शुक्राचार्य के साथ प्रहलाद आदि दत्ते चले गए अवश्य घटित होने वाली घटना ऐसा सुक्राचारे से सुनकर दानवों ने यह अर्थ लगाया कि देवतों का राज्य एक बार अवश्य ही होगा अतः क्यों ना युद्ध को छेड़ दिया जाए ऐसा निश्चय कर दानवों ने पुनः अष्ट शस्त्र को लेकर देवताओं का आह्वान किया देवता भी संग्राम में कूद पड़े वह घोर देवासुर संग्राम सौ वर्षों तक बार-बार च अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तब पराजित देवों ने आपस में मिलकर सम्मति की देवतागण बोले हम लोग दैत्य के सहायक के प्रभाव को नहीं जान पाते अतः उसके कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए उसमें उनको बुलाना चाहिए उस यज्ञ में इनको बहकाकर हम असुर को जीत लेंगे ऐसी मंत्रणा एकांत में करके यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए यह मंत्रणा करके उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया और उसमें शंड और अमरक का आह्वान किया यज्ञ में उनके आने पर उनसे निवेदन किया हे श्रेष्ठ दीजो हम आपको इस प्रकार के यज्ञों में बार बुलाते रहेंगे आप असुरों का साथ छोड़ दीजिए दानवो हम उन्हें पुनः ग्रहण कर लेंगे देवों की इस प्रार्थना पर शंड और अमरक ने दानवों का संग छोड़ दिया इस प्रकार देवतालोग उनसे विजय हो गए और देवों ने देत्त को पराजित कर दिया शुक्राचार्य के शाप के कारण दानव देवों से पीड़ित होकर रसातल को चले गए तभी महर्षि भभु के उसी नैमित्तिक शाप के कार धर्म का हार्ष होता देखकर भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना की और अधर्म के नाश होने के कारण जन्म धारण किया। चाक्षुस मन्वंतर में जब दानव परलाद के वंश में नहीं रहे तब उन्हें मारा जा सकता था तभी भगवान नारायण का जन्म हुआ था ऐसा ब्रह्मजी ने कहा है। विवस्त मन्वंतर में उन्हें यज्ञों का स्वय ब्रह्मा जी यज्ञ के पुरोहित बने सभी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह रूप में भगवान ने दूसरी बार अवतार लिया सातवी त्रेता युग में जब राजा बलि समस्त लोकों का एकमात्र अधिस्वर का स्वामी लोक असुरों के भय से त्रस्त थे ऐसे समय में भगवान विष्णु ने वामन भगवान का अवतार धारण किया यह उनका उस समय भगवान ने अपने अंगों को समेटकर छोटा बना लिया। बल्ली की यज्ञशाला में भगवान नारायण ब्रह्म का भीष्म धारण करके पहुँचे थे। उस समय सुब अवसर प्रदान कर उन्होंने निवेदन किया कि हे hey राजन आप समस्त लोकों के राजा हैं, आप सर्व समर्थ और प्रजा को सुख देने वाले हैं, आप मुझे तीन पग भूमि दान कर भगवान की बात सुनकर विरोचिन के पुत्र बली ने कहा, अच्छा, मैं आपको तीन पग भूमि दूंगा। उसने उन्हें प्रणाम कर वेश में अति छोटा समझकर यह कह दिया। सभी को इस दान से अति प्रसन्नता हो रही थी, परंतु हे ऋषियों, भगवान ने तीन पगों में स्वर्ग, आकाश एवं पृथ्वी सभी को नाप लिया। उस समय भगवान अपन अपने तेज से सभी दिशाएं प्रभावित तथा प्रकाशित हो रही थी उस समय उनकी अपार शोभा थी इस प्रकार भगवान ने समस्त आसुरी संपत्ति को छीनकर नमुची प्रलाद आदि असुरों को उनके पुत्र पोत आदि के सहित पाताल लोक में भेज दिया क्रूर दैत्य को भगवान ने मार डाला और कितने असुर तो उनके भय में उनके भय से अनेकों इस प्रकार लक्ष्मीपति नारायण ने समझत जीवों को सुखी कर दिया। उस समय उन्होंने अपने अद्भुत स्वरूप को ब्राह्मणों को दिखलाया। ब्राह्मणों ने उस जगत आत्मा के उस शरीर में समझत चराचर जगत का दर्शन किया और उन्होंने अपने को भी उसी में स्थित देखा। उस समय वामन विष्णु के उस महान से उस महान से म भगवान विष्णु के इस रूप को देखा और वे सब मोहित हो गए। राजा बलि को उनके मित्र और परिवार के साथ पास में बांधकर पाताल लोक में स्थित कर दिया। इसके बाद सारे संसार के ऐश्वर्य को इंद्र राजा को सौंप दिया। भगवान जनाधर ने मनुष्ययोनि में भी जन्म लिया था। उनकी ये तीनों संभूतियां देवयोनि की थी। मनुष्य मनुष्य की सात संभूतियां भृगु ऋषि के शाप के कारण हुई थी अब मैं उनका वर्णन करूँगा। 10वें त्रेता युग में धर्म के नष्ट हो जाने पर मार्कंडे ऋषि के साथ दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए यह भगवान का चौथा अवतार कहलाता है 15वें में राजा मन्नधाता के राज्य में तथ्य सहित यह पांचवा अवतार था 19वें त्रेता युग में विश्वामित्र के साथ जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया यह छठवां अवतार था